स्थिति प्रकरण ४८वां सर्ग भोग आदि की लालसा की निंदा की उत्पत्ति और प्रसन्न हुए अग्निदेव से उनको वर प्राप्ति श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी भोग और ऐश्वर्य से हत बुद्धि अतएव अहिक और पारलौकिक भोग ऐश्वर्य के उपाय भूत लौकिक और वैदिक विविध कर्मों से बड़ी हुई अभिलाषा वाले एवं स्वयं अपनी आत्मा और दूसरों की वंचना करने वाले पुरुष जब सत्य तत्व की ओर ध्यान नहीं देते तब वे उसे नहीं देखते जो पुरुष विवेक बुद्धि की चरम सीमा को पहुंचे हैं एवं इंद्रियों के वशीभूत नहीं है वे इस जगत की माया एवं सत्य तत्व को हाथ में रखे हुए बेल के समान भली भांति देखते हैं जो विचारवान जीव इस जगत की बाह्य माया और अहंकार मई माया को तुच्छ जानकर जैसे सांप के चुल को छोड़ देता है वैसे ही माया का त्याग करता है तदनंतर अनासक्ति को प्राप्त होकर जैसे अग्नि से जला हुआ बीज चिरकाल तक खेतों में रहता हुआ भी उत्पन्न नहीं होता वैसे ही वह भी चिरकाल तक देहों में स्थित होता हुआ भी फिर उत्पन्न नहीं होता किंतु पुरुष से घिरे हुए काल या आज नष्ट होने वाले शरीर के के हित लिए प्रयत्न करते हैं। आत्मा के हित के लिए प्रयत्न नहीं करते हे श्री राम जी आप भी अज्ञानियों की तरह जड़ शरीर के हित का दुख के लिए संपादन न कीजिए एकमात्र आत्मनिष्ठ होइए। श्री का ने पूछा, हे प्रभु यह विषय सुख को देने वाला संसार चक्र दाशूर की आख्यायिका तुल्य कल्पना द्वारा रचित आकार वाला एवं अवास्तविक है ऐसा जो आपने कहा वह कैसे है वह आख्यायिका जिस प्रकार की है उसे वर्णन करने की कृपा कीजिए श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी जगत की माया के स्वरूप के उदाहरण रूप से मेरे द्वारा कही जा रही दासूर की आख्यायिका को आप सुनिए इस पृथ्वी तल में विचित्र फूलों के वृक्षों से परिपूर्ण मगध नाम से प्रसिद्ध बड़ा समृद्ध देश है उसमें कदम बवन के विस्तार ने अनाया अनायास सब जंगलों को वेष्टित कर रखा है भांति भांति के पक्षियों के झुंडों और आश्चर्यमय वस्तुओं से वह बड़ा रमणीय है उसकी ग्राम सीमा की भूमिया धान आदि की खेती से व्याप्त है नगर के उपवनों से वह सुशोभित है उसकी सब नदियों के तट कमल उत्पल और कहलार से भरे हैं। उपवनों के झूलों में झूल रही महिलाओं के गानों से वह गुलजार है निशा से उपभुक्त हुए से मुरझाए फूलों से वहां की सड़कें निबिड़ रहती है उस देश में कनौल के वृक्षों से व्याप्त केले की झाड़ियों से निबिड वृक्षों से सुशोभित एक पर्वत तट था जहाँ फूलों में बहने से वायु शब्द करता था केसर रूपी लाल धूली से जो व्याप्त था जिस पर कलहंस तथा अनुराग युक्त सारस शब्द करते थे उस पुण्य पर्वत पर जिसमें विचित्र पक्षी और वृक्ष थे परम धर्मात्मा और महातपस्वी कोई मुनि निवास करते थे उनका नाम दाशूर था वे कठिन तपस्या कर रहे थे कदम पर रहते थे। उन्हें संसार की किसी वस्तु से अनुराग न था और वे महाज्ञानी थे श्री रामचंद्र जी ने कहा हे भगवान वे महातपस्वी वन में कदम्ब के विशाल वृक्ष की चोटी पर किसके प्रभाव से और कैसे रहते थे श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी शरलोमा नाम से विख्यात उनके पिता थे वे दूसरे ब्रह्मा के सदृश थे उसी पर्वत पर निवास करते थे देव गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ की तरह उनके यह उनके यह एक पुत्र हुआ उस पुत्र के साथ उन्होंने वन में सारी आयु व्यतीत की तदुपरांत वे शरलो मारूषि यहाँ पर अनेक वर्षो का उपभोग करके जैसे पक्षी घोसला छोड़कर चला जाता है वैसे ही देह का त्याग कर स्वर्ग को चले गए दुर्भाग्य द्वारा दाशूर के पिता दासूर से पृथक किए गए थे अतएव एकाकी वे कुरर पक्षी के सदृश करुण विलाप करने लगे माता और पिता के वियोग से शोक संतप्त वे हेमंत के कमल के समान अत्यंत म्लान हो गए हे श्री रामचंद्र जी अत्यंत दीन उस बालक को वन देवता ने अदृश्य शरीर होकर इस प्रकार आश्वासन दिया हे ऋषि पुत्र, हे महाप्राज्ञ तुम अज्ञानी के समान क्यों रोते हो तुम संसार के चंचल स्वरूप को क्या नहीं जानते हे सज्जन संसार में चंचल सृष्टि सदा ऐसी ही है वह पहले तो उत्पन्न होती है जीवित रहती है और पीछे अवश्य विनष्ट हो जाती है हे मुने व्यवहार दृष्टि में ब्रह्मा आदि यह जो कुछ भी वस्तु प्रसिद्ध है उसका अवश्य विनाश हो जाएगा इसमें कोई संदेह नहीं है इसीलिए पिता के मरण के लिए तुम व्यर्थ विषाद मत करो जैसे उदित हुए सूर्य अवश्य डूबते हैं, वैसे ही उत्पन्न हुए का विनाश अवश्यमभावी है दासूर के नेत्र माले मारे मारे विलाप के लाल हो गए थे वे ऐसी आकाशवाणी सुनकर जैसे मोर मेघ का गर्जन सुनकर धैर्य को प्राप्त होता है वैसे ही धैर्य को प्राप्त हुए उठकर अपने पिता का औध्वदेहिक कर्म बड़ी आतुरता के साथ करके उत्तम सिद्धि प्राप्त करके आ, करने के लिए उन्होंने तपस्या तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय किया वन में ब्रह्मोचित कर्म से तपस्या कर रहे उन्होंने अत्यंत शुद्धि अशुद्धि आदि कल्पनाओं से युक्त श्रोत्रियव प्राप्त किया जिससे ज्ञे तत्व का ज्ञान नहीं हुआ ऐसी केवल अशुद्ध सा देखते हुए वे कहीं पर विश्रांति को प्राप्त नहीं हुए तदनंतर अपनी कल्पना से ही उन्होंने विचार किया की कि वृक्ष की चोटी ही पवित्र है उसी पर मेरा रहना ठीक है इसीलिए अब मैं तपस्या करूंगा जिस तपस्या से वृक्षों शाखाओ और पत्तों पर पक्षियों की तरह रह सकूं, ऐसा विचार कर खूब धगती हुई आग चलाकर उसमें अपने कंधों से नोच नोच कर मांस की आहुति देने लगी। तदुपरांत में देवताओं का मुख मुख हूं इसीलिए देवताओं के कंठ ब्राह्मण ब्राह्मण के मांस से भस्म न हो ऐसा विचार कर दैदिप्यमान भगवान अग्निदेव उनके सामने जैसे बृहस्पति के सामने सूर्य प्रकट हुए हे सज्जन जैसे कोश के भीतर से कोषाधिपति पहले से स्थापित मनी को ग्रहण करता है वैसे ही हे कुमार तुम्हारे अंदर पहले से विद्यमान अभिष्ट वर तुम ग्रहण करो ऐसा धीर वचन उन्होंने कहा जब अग्नि देव ने ऐसा कहा तब ब्राह्मण कुमार ने अर्घ्य और पुष्प से सुशोभित स्तुतियों द्वारा अग्नि की पूजा कर उनसे कहा भगवान प्राणियों से चारों ओर ठस-ठसा थस ठस-ठस भरी, थसा थस भरी हुई पृथ्वी पृथ्वी पर पवित्र प्रदेश मुझे कहीं नहीं दिखाई दिए इसलिए वृक्षों के ऊपर मेरी स्थिति हो मुनिपुत्र के ऐसा कहने पर सब देवताओं के मुख रूप अग्निदेव वृक्षों के ऊपर ही तुम्हारी स्थिति हो ऐसा कहकर अंतरहीित हो गए सायंकालीन कमल के समान अग्निदेव के भर में अंतरहीित होने पर पूर्ण काम वह मुनिकुमार पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित हुआ अत्यंत संतोष को प्राप्त हुए उस मुनी कुमार ने अभिष्ट वर्ग की प्राप्ति द्वारा उत्पन्न हुई मुख की कांति से जो हास्य से अधिक सुशोभित हो रही थी संपूर्ण कला से युक्त चंद्रमा को और विकसित कमल को फीका कर दिया अड़तालीसवा सर्ग समाप्त स्थिति प्रकरण सर्ग शाखा पल्लव पुष्प फल और पक्षियों से मनोहर कदम वृक्ष का उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों से वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी, तदनंतर उसने वन के मध्य में स्थित को को देखा। वह इतना ऊंचा था कि मेघों छूता था मध्यान्ह के समय थके हुए सूर्य के घोड़े उसके प्रदेश में विश्राम लेते थे वह अपनी शाखा रूपी बाहुओं से बा, बाहुओ से दिशाओं के मध्य भाग के समान विशाल वितान की रचना कर रहा था फूले हुए फूल रूपी नेत्रों से मेरी शाखाओं के वितान से अनावृत बचा हुआ और कोई प्रदेश है या नहीं यो मानो दिशाओं को देख रहा था तेज वायु बहने के कारण पराग रहित होकर घूम रहे प्रचुर भवर की उसके केश थे। प्रचुर भवर ही उसके केश थे वह अपने पल्लव रूपी हाथों से कांता कान्ता को कांताओं का मुख पोच रहा था गुड़ुच्छ लंत पंक्ति के समान स्थित स्वच्छ मंजरी के पुंजों के पुंजों से केसर युक्त हुए ओस के बिंदुओं को सीकर रूप में परिणत कर देने वाले पल्लवरूपी तांबुल युक्त मुखों से मानो वह वनराजी का परिहास कर रहा था लताओं की अत्यंत शोभा से उल्लसित हो रहे फूलों की केसर के केसर में स्थित परागो से उसने मंडलाकार वेश बना रखा था दीप्ति से वह चंद्रमा की तरह प्रतीत होता था शाखाओं की परंपराओं से जिनकी लताओं से आवृत्त प्रदेशों में चकोर शब्द करते थे वह व्याप्त था ग्रह नक्षत्र तारा विमान आदि से आवृत्त सिद्ध मार्ग से उन्नत रूप से आश्रित ब्रह्मांड की तरह वह स्थित था कंधे और चोटी पर बैठे हुए मयूरों के लटक रहे मोर पंखों से और इंद्र धनुष से युक्त मेघों से आकाश के समान सुशोभित था प्रत्यक्ष प्रदेश में खोखलों में रहने वाले भीतर स्थित आधे शरीर के आधे शरीर से खोखलों में निमग्न और बाहर निकले हुए आधे शरीर से उन मग्न तथा क्षण क्षण में में दिखाई देने और नष्ट होने वाले सफेद चंद्रमाओ से वह ऐसे पूर्ण था, जैसे कि चंद्रमाओं चंद्रमाओं से सत्वर, चंद्रमाओं से सत्वर, पूर्ण रहता है कपिंजल नामक पक्षियों के जोर के चह चहना चहचहाने से के मधुर गुंजन से और चकोरो की ध्वनियों से मानो वह गा रहा था अपने घोसले में क्रीडा कर क्रीडा कर रहे कलहसो के समूहों से वह ऐसे व्याप्त था जैसे स्वर्ग रूप कोटर में विश्राम ले रहे सिद्धों से ब्रह्मांड आवृत रहता है जैसे पल्लव के समान चंचल सुंदर हाथ वाली और भवर के समान नेत्र वाली अब इंद्रधनुष की सुंदर सुन्दरता वाले कुमुद नील कमल रक्त कमल आदि के तुल्य भाति भांति के फूलों के परागो से युक्त मंजरियों से पीला और पत्तों से चारो ओर हरा वह वृक्ष बिजली वाले मेघ के समान दिखाई देता था वह हजारों भुजाओ रूपी शाखाओं से युक्त था और उसने आकाश और पृथ्वी के मध्य भाग को भर दिया था अतएव वह उदत्त नृत्य वाले चंद्रमा और सूर्य रूपी कुंडलों को धारण करने वाले विश्व रूप भगवान के तुल्य था उसके तल प्रदेश में गजराज बैठे रहते थे आकाश में वह तारागनों से युक्त था तथा मध्य प्रदेश में लता पुष्पमय था अतएव जिसके तल प्रदेश यानी पाताल में शेष आदि नागराज निवास करते हैं, ऊपर तारागन रहते हैं, और जिसके मध्य में लता पुष्पमयी पृथ्वी विद्यमान है ऐसे दूसरे आकाश मंडल के समान वह था पर्वत के समस्त वनों से शोभित हो रहा वह कदम्ब वृक्ष अपने द्वारा रची गई सब प्राणियों पर्वतों और वनों से शोभित हो रहे ब्रह्मा जी के तुल्य था पृथ्वी में फल पल्लव और फुलों का वह एकमात्र निदान सा था पल्लवों में फुलों के परागों से आच्छादित कलियों के समूहों को धारण कर रहा वह सूर्य की किरणों से अच्छा तारागनों से युक्त आकाश के समान प्रतीत रहा था चंचल पक्षियों से पूर्ण हजारों घोसलो से व्याप्त स्कंदों से वह लोगों से भरे हुए देशों से भूतल के समान था वह सब वन देवियों के उत्तम के था। ही उसमें पताका थी लताका, लताओं के मंडपों से वह अलंकृत था एवं वह फूल रूपी मंगकोल से सफेद फूलों के समूहों से भरा हुआ शब्द कर रहे चबर चकोर भवर शुक कोयल, मैना से युक्त इधर उधर उड़ रहे पक्षियों से सुशोभित तथा छाया के सेवन करने वाले मनुष्यों से सेवित था। गुनगुना रहे भवर रूपी तरंग समूहों से युक्त गिर रही पुष्पों की केसर राशियों से वह ऐसे विराजमान था जैसे कि शब्द कर रही तरंगों से और फूलों की केसर परम्पराओं से युक्त गिर रही नदियों से पर्वत सुशोभित होता है वायु से विलसित होने घूम रहे पत्र पुष्पों के समूहों से जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ते थे उसका स्कंद प्रदेश इस प्रकार आच्छादित अच्छा जैसे सफेद सफ़ेद मेघों से पर्वत आच्छादित होता है वनगज के गंडस्थल से घिरे वनगज के गंड से घिसे हुए अतएव अत्यंत उन्नत ऊपर को जानू किए हुए पुरुष की जानू के समान निश्चल पीट के समान चौड़े विशाल मूल प्रदेश से वह ऐसे स्थित था जैसे कि नीचे की भूमि में उगे हुए वृक्षों से महापर्वत स्थित रहता है जैसे पार्षदों के समूह से भगवान विष्णु आवृत रहते है वैसे ही विचित्र रंग बिरंग के पंख वाले कंधों के खोखलों में रहने वाले पक्षियों के समूह से वह व्याप्त था चंचल फुलों के गुच्छरूपी अंगुलियों से वह वन, वन वायु से नाच रही लताओं को नृत्य क्रिया का मानु उपदेश दे रहा था मूल कोटर कंधा शाखा पत्र पुष्प आदि प्रदेशों में से मेरा कोई एक ही प्रदेश आश्रय प्रार्थी मनुष्य मृग पक्षी आदि का निवास नहीं है किंतु और भी सभी संग, सभी अंग उनके निवास के उपयोगी है आह परोपकार में मेरे सभी अंग सफल है यो संतोष के कारण पत्र पुष्पों से बहुत बहुत सी लताओं की चंचलता से मानो वह नाचता था लतारूपी का एकमात्र प्रिय होने के कारण श्रृंगार परिपूर्ण वह मत्तभवर के शब्द रूपी अव्यक्त अपने मधुर शब्दों से मानो गा रहा था आकाश में चलने वाले सिद्धों का वह आदरपूर्वक पुष्प वृष्टि कर कोजल और भ्रमरो की ध्वनियों से मानो स्वागत कर रहा था समीप में स्थित वट गुल्लर पाकड़ आम और पलाश नामक पांच पवित्र वृक्षों के या उत्तर प्रदेश में स्थित मंदार आदि पांच वृक्षों की लता पुष्प फल आदि के उल्लास का अपने स्वच्छ फूलों की कलियों की कांति से मानो उपहास कर रहा था ऊपर उड़ने वालों वाले पक्षियों के झुंडों से मानो पारिजात को जीतने के लिए खूब ऊंची गर्दन करके आकाश के मध्य में मानो वह दौड़ रहा था मध्य भाग में चमक रहे भवरों से युक्त बड़ी बड़ी निबिड़ पंक्ति वाले पुष्प गुच्छो से जिनकी शोभा और संख्या में इंद्र नेत्रों से अधिक होने के कारण उसने तुलना नहीं की, उनसे तुलना नहीं नहीं की, की उनसे जा सकती, सहस्त्राक्षता को प्राप्त करके मानो इंद्र को जीतने के लिए वह उद्यत था। कहीं परफूलों के गुच्छे रूप फनों फनो, फनो में स्थित निर्मल मणियों से आवृत्त वह आकाश को देखने की इच्छा से पाताल से निकले हुए शेष के समान स्थित था पुष्पराग से उसका सारा आकार धूसरीत था अतएव वह धूलि धूसरीत द्वितीय शंकर सा था भगवान शंकर तो केवल भक्तों का ही कल्याण करते हैं किंतु वह फल से सुशोभित होने वाली छाया से सब लोगों का कल्याण करता था उस कदम वृक्ष को जो घन पत्तों के समूहों में खीली हुई कलिया वाली पुष्पलताओं के नूतन मंडपो से युक्त था और पक्षी राशि रूप नागरिक जनों से युक्त था आकाश में निर्मित नगर की भांति उसने देखा उनचासवर्ग समाप्त स्थिति प्रकरण पचासवा सर्ग उस कदम्ब के वृक्षों की चोटी पर बैठे हुए दासूर द्वारा देखी गई दिशा रूपी वनिताओं का गुणों के साथ वर्णन तदनंतर भूमि में अपवित्र बुद्धि वाले आनंद से प्रफुल्लित चित्त दासूर फल से सुशोभा मान पुष्प रूपी पर्वत के सदृश अंतरिक्ष और पृथ्वी के स्तम्भ रूप उस कदम्ब वृक्ष पर जैसे एकमात्र सागर में स्थित ऊंचे वट वृक्ष पर भगवान विष्णु चढ़ते है वैसे ही चढ़े एकाग्र तप में स्थित वे वहां पर आकाश से सटी हुई शाखा की चोटी के पल्लव पर निशंक होकर बैठे तदनंतर कोमल नव नव पल्लव रूपी आसन पर बैठकर कर कौतुक वश चंचल दृष्टि होकर उन्होंने एक भर दिशाए देखी वे नदी रूपी एकावली से रमणीय थी पर्वतराज ही उनके स्तन थे निर्मला आकाश ही उनकी केश राशि थी चंचल नील मेघ ही उनके अलक थे नीले पल्ल ही उनके वस्त्र थे, ही उनके अवंतस यानी वे सागर रूपी भरे कलश उन्होंने हाथ में ले रखे थे और वे अनेक आभूषणों से भूषित थी खिले हुए कमल के तालाब उन्होंने धारण कर रखे थे उनके मुख में उनके मुख से निश्वास वायु सुगंधित थे भवर कोकिल आदि ध्वनिया ही उनके मधुर आलाप थे तथा झरणों के झरझर शब्द ही उनके नूपुर थे द्यूहलोक ही उनका मस्तक था पृथ्वी उनकी चरण चरण रूप थी वृक्ष पंक्तिया ही उनकी रोम राशिया थी वन ही उनके विशाल नितंब थे चंद्रमा और सूर्य को उन्होंने अपने कुंडल बना रखा था धान आदि के कंप से चंचल हो रहे खेत ही उनके अंग विलास थे उनके ललाट चंदन से पूर्ण थे पर्वत शिखर रूपी स्तनों से चारों ओर सटी हुई राशि और सफेद मेघ ही उनके वस्त्र थे महासागर की जलराशि ही नूतन अलंकारों को देखने के लिए उनकी दर्पण थे नक्षत्र पंक्तियां ही उनके स्वेद बिंदु थे भुवन का मध्य ही उनका अंत था तत्त तत ऋतु में उत्पन्न होने वाले फूल पल्लव आदि ही स्तन वस्त्र थे, सूर्य रूपी कुम -कुम लगे थे। पिचित्र कुसुमों से वह युक्त थी और चांदनी ही उनका सफेद चंदन था आकाश में फैली हुई शाखा के पत्तों पर बैठे हुए संतुष्ट दासूर ने दस दिशाओं को देखा विस्तृत वन पृथ्वी और मेघ ही जिनके कृत्रिमाकार कुरु, के भेदक अलंकार थे जो तीनों भुवनों में रहने वाले लोगों की उपभोग्य होने के कारण त्रिभुवन वनिता रूप और फूलों से खूब सुशोभित थी पचास प्रकरण इक्यावनवा सर्ग मानसिक यज्ञों से दासूर का आत्मबोध वनदेवी में पुत्रोत्पत्ति और पुत्र के लिए ज्ञान प्रदान श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी तपस्वी के उस आश्रम में घोर तपस्या में अभिमुख तप से लेकर नाम से प्रख्यात हुए उस शाखा के पत्ते पर बैठकर कर क्षणभर दिशाओं को देखकर कर पद्मासन बांधकर दिशाओं से परावर्तित परमार्थ परावर्तीत रहित केवल कर्मकांड में विरूची वाले फलाभिलाषा फला से युक्त मन में मन से उन्होंने यज्ञ किया आकाश में फैली हुई शाखा के पत्ते पर बैठे हुए समाधिस्थ उन्होंने क्रमशः सब यज्ञ क्रियाएं अपने मन से कर डाली वहां पर उन्होंने दस वर्षों तक गोमेग, नरमेग, अश्वमेग आदि विपुल दक्षिणा वाले यज्ञों से देवताओं की मन से ही आराधना की समय आने पर राग आदि दोषो से शून्य हुए उनके विशाल चित्त में प्रतिबंध का क्षय होने पर पूर्व जन्म में किए गए शास्त्र श्रवण आदि के संस्कार संस्कार से उदबुद्ध होने से अंतकरण की निर्मलता से उत्पन्न होने वाला ज्ञान उत्पन्न हुआ ज्ञान होने के बाद उनका अज्ञान रूप आवरण छिन्न भिन्न हो गया और वासना की हट जाने से वे निर्मल हो गए उन्होंने एक समय उस शाखा के अग्रभाग में बैठी हुई प्रकाशमान पुष्प रूप वस्त्रों से आवृत विशालक्षी वन को देखा उसका मुख बड़ा सुंदर था मद से उसके नेत्र घूम रहे थे नीलकमलों की सुगंध से वह सुगंधित थी एवं उसका रूप अत्यंत मनोहर था निर्दोष अंगवाली कोकिला और फूलों के समूहों से झुकी झुकी हुई वनलता के समान नम्रमुखी उस कामिनी से मुनि ने कहा हे कमलपत्राक्षी, अपनी कांति से कामदेव को भी क्षोभित करने वाली तुम कौन हो फूलों से लदी हुई शाखा को सखी की नाई परख कर तुम क्यों खड़ी हो मुनि की ऐसा कहने पर मृग के समान नेत्री गौर और विशाल स्तन वाली वन देवी ने मुनि से कोमल अक्षरों से युक्त यह मनोहर वचन कहा भगवान इस पृथ्वी तल में जो जो दुष्प्राप्त वांछित है वे सब महापुरुषों की ही प्रार्थना से शीघ्र प्राप्त होते है ब्रह्म लताओ से व्याप्त और आपके कदम्ब वृक्ष से सुशोभित इस वन में रहने वाली मैं वनदेवी हूँ लता निकुंज ही मेरे क्रीडा गुरु है नंदन वन में मैं चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन स्व के अभ्यास के लिए प्रवर्तित गाना बजाना नाचना भोज आदि के उत्सव में जो वनदेवियों का सम्मेलन हुआ था हे नाथ वह त्रैलोक्य की महिलाओं के समाज में मैं गई उस मदनोत्सव में पुत्र रहित मैंने सब सखियों को पुत्र युक्त देखा इससे मैं अत्यंत दुखित हुई सब सब पुरुषार्थी के विशाल कल्पतर, कल्पतरू रूप आपके रहते हे नाथ पुत्र रहित मैं अनाथ की नाई क्यों शोक करू हे भगवान मुझे मुझे पुत्र दीजिए नहीं तो मैं पुत्र के दुखदाह की शांति के लिए देह को अग्नि के लिए आहुति कर देती हूँ उस देवी के ऐसा कहने पर दयायुक्त श्रेष्ठ ने मुस्कुराकर अपने हाथ में स्थित फूल उसको देकर कहा हे hey सुंदरी, तुम जाओ एक महीने में जैसे लता सुंदर फूल को पैदा करती है वैसा वैसे ही तुम भी पूजा योग्य भवरों के समान नेत्र वाले सुन्दर पुत्र को पैदा करोगी किंतु प्राण संकट को प्राप्त करके आत्मघात के संकल्प से मेरे पास आई हुई तुमने मुझसे यह पुत्र मांगा अतएव यह तत्वज्ञानी होगा अन्य वन देवियों के पुत्रों के समान यह भोग लंपटन ही होगा ऐसा कहकर उस मुनि ने वरदान पाने के लिए वरदान पाने से प्रसन्न मुखमंडल वाली उस सुंदरी को जो मैं आपकी सेवा करूं इस प्रकार की प्रार्थना करने के लिए उत्कंटित थी विदा किया वह तो अपने घर चली गई और मुनि अकेले वहां रह गए ऋतु वर्ष आदि के क्रम से काल बीतने लगा दीर्घ समय के अनंतर वही कमल के तुल्य नेत्र वाली वन देवी बारह वर्ष के पुत्र को लेकर मुनि के समीप उपस्थित हुई जैसे भवरी आम के वृक्ष के समीप जाकर मधुर ध्वनि से बोलती है वैसे ही चंद्रमा के समान मुखी मुखवाली मुनि को प्रणाम कर और उनके आगे बैठकर उसने मधुर वाणी से कहा हे hey भगवान हम दोनों का पुत्र यह सुंदर कुमार है इसको मैंने सब कलाओं में दक्ष कर दिया है हे प्रभो केवल इसने मंगलमयी ब्रह्म विद्या जिससे जीव इस संसार चक्र में फिर पीड़ित नहीं होते प्राप्त नहीं की हे प्रभो कृपा करके इस समय इसे ब्रह्म विद्या का उपदेश आप ही दीजिए कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपने कुल में उत्पन्न हुए पुत्र को मूर्ख रखेगा भाव यह है कि अन्य विद्याएं तत्व विषयिनी नहीं है अतएव अव वे अविद्या हैं। है। उनसे मूर्खता की निवृत्ति नहीं हो सकती है ऐसा कह रही उससे हे अबले उत्तम शिष्य के गुणों से संपन्न इस पुत्र को तुम यही रहने दो ऐसा कहकर मुनि ने उसे विदा कर दिया उसके चले जाने पर गुरु सेवा रूप, व्रत से तीर नियम वाला वह बुद्धिमान बालक जैसे सूर्य के सामने अरुण रहता है वैसे ही अपने पिता के आगे स्थित रहा की व्रतचर्या आदि क्लेशों से उपाय भूत शास्त्र जन्य परोक्ष ज्ञान को प्राप्त कर चुके उस मुनि ने विविध प्रकार की उक्तियों से चिरकाल तक अपरोक्ष ज्ञान के लिए पुत्र को उपदेश दिया सैकड़ों आख्यायिका और आख्यानों से सम्य दर्शन द्वारा स्वयं कल्पित दृष्टांतों से इतिहासों के वृत्तांतों से और वेद वेदांतों के निश्चयों से प्रत्यगात्मा में दृढ़ व्युत्पत्ति को जिस प्रकार पुत्र प्राप्त होता था वैसे ही अनुभव से प्रसिद्ध कथाक्रमों से अनायास विस्तार पूर्वक पुत्र को नित्य उपदेश देते थे आत्मबोध के चमत्कार से सब रसो से बड़े, हु, बड़े हुए परम पुरुषार्थ रूप होने होने के कारण अवश्य बोध योग्य अर्थ वाले वचनों से वह महात्मा आगे स्थित पुत्र को वृक्ष के अग्रभाग में ऐसे प्रबुद्ध करते थे जैसे कि श्रवण मात्र से मयूरो को आनंद उत्पन्न करने के कारण अन्य रसो से बड़ी चड़ी गर्जनाओं द्वारा मेघ आकाश में आगे स्थित मयूर को प्रबुद्ध करता है इक्यावन सर्ग समाप्त प्रकरण सर्ग संकल्प से कल्पित विश्व मिथ्या ही है यह सूचित करने की इच्छा से राजा चरित की कल्पना करके वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी इसके बाद कभी आकाश मार्ग में स्थित और अदृश्य रूप से मैं उसी मार्ग से जिसमें दासूर का कदम्ब वृक्ष पड़ता था कैलाश वासिनी मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गया हे सुबुद्धे मैं आकाश से जिसका की सप्तरषि मंडल एक भाग है निकलकर रात्रि में ऊंचे दासूर के कदम्ब वृक्ष के पास पहुंचा मैंने जंगल में शाखाओं के खोखले से मुकुलित कमल के अंदर बैठे हुए भवर की ध्वनि के समान संपूर्ण वचन सुना हे महामते हे पुत्र सुनो इस संसार की उपमान रूप, इस संसार की उपमान रूप इस एक आश्चर्यमयी आख्यायिका को मैं आपसे कहता हूं तीनों लोकों में विख्यात महापराक्रमी महा राजा है उसका नाम खोत्य है वह बड़ा समृद्धिशाली और तीनों लोकों पर आक्रमण करने में समर्थ है सब लोकों में ब्रह्मा विष्णु आदि सभी प्रभु जैसे धनी शिरो रत्न को सीर से धारण करते हैं, वैसे ही इसकी आज्ञा को शीर पर धारण करते हैं। जो बड़े बड़े साहसपूर्ण कार्य करने में एकमात्र रसिक है विविध प्रकार की आश्चर्यमय स्थलों में विहार करता है उस महात्मा को महात्मा को तीनों लोगों में किसी ने भी अपने वश में नहीं किया जिसके सुख दुख प्रद हजारों कार्यों को सागर की तरंगों की तरह कौन गिन सकता है जैसे कोई पुरुष मुट्ठी से आकाश को पराजित नहीं कर सकता वैसे ही जिस महाबली के बल का न शास्त्रों से और न अग्नि से कोई भी तिरस्कार नहीं कर सका जिसकी लीला का जो प्रयोजन थोड़ा होने पर भी हजारों कल्पनाओं से पूर्ण होने होने के कारण विशाल आरम्भ हैं और स्वप्न मनोरथ आदि के निर्माण से दैदिप्यमान हैं इंद्र विष्णु और शंकर तनिक भी अनुकरण नहीं कर सकते हैं हे है महाबाहो उसके सब व्यवहार रूपी क्रीडा करने में सक्षम उत्तम मध्यम और अधम सात्विक राजस्व और तामस भेद से तीन प्रकार के शरीर जगत को आक्रांत करते करने करके स्थित है व्याकृत आकाश में ही उत्पन्न हुआ है वही पर रहता है विधि विधि रूप शब्द के अनुसार चलता है भाव यह है कि जैसे पक्षी आकाश में ही अखंडमय पिंडमय और पक्षमय तीन शरीर वाला क्रम से उत्पन्न होता है सब ओर से उसे जान जोखिम की शंका रहती है असार पीपलारी के फलास्वाद में लोलुप रहता है शब्द मात्र से उड़ता है वास्तविक बात का विचार नहीं करता वैसे ही यह भी स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप तीन शरीर वाला है ब्रह्मा काश में उत्पन्न होकर चारो ओर से भय की शंका करता है तुच्छ विषयों में आसक्त हो विधि निषेध रूप शब्द के अनुसार चलता हुआ घूमता है उसी असीम आकाश में उसने ब्रह्मांड रूपी नगर की चौदह भुवन की जिसके बड़े भारी रथों का समूह है या चौदह विद्या रूपी रथ मार्गो से जो विभक्त है रचना कर रखी है और वह त्रिलोक रूप और वेदत्री रूप विभाग से विभूषित है नंदनादी वन और उपवनों की पंक्तियों से वह पूर्ण है मेरुवाली क्रीडा शैलों से सुशोभित है।, है।, है तथा शास्त्रीय सतकर्मो से ऊर्धति और अशास्त्रीय निंदित कर्मो से अधोगति रूपी व्यापारी मार्गो से वह भरा है उसी अति विशाल नगर में उक्त राजा ने विषयों के मोह में फसे हुए अप अपवरक के समान आकाश के परिच्छेद होने के कारण अपवरक रूप संसारी देवता मनुष्य आदि देह समूहों की सृष्टि की कोई ऊपर रखे गए कोई नीचे रखे गए और के और किन्नी को उसने बीच में नियोजित किया कोई चिरकाल में नाश को प्राप्त होने वाले हैं तो कोई शीघ्र विनष्ट होने वाले हैं वे काले केश रूपी त्रुणो से अच्छा दित और आख कान नाक मुंह आदि नौ द्वारों से अलंकृत है उनमें निरंतर वायु बहता रहता है वे रोम, कूप रूपी अनेक खिड़कियों से युक्त है और पांच ज्ञानेन्द्रिय रूपी पांच दीपक दीपकों से वे प्रकाश युक्त है जाग और रीड ही उनके तीन स्तंभ है सफेद हड्डियां भी बांस के स्थानापन्न है चिकनी मिट्टी के स्थानापन्न चरम से वे कोमल है सड़क रूपी बाहुओं से वे व्याप्त है उस महात्मा राजा ने उन देह समूहों में अभिमान द्वारा उनके रक्षक और स्वामी रूप अहंकारों की सृष्टि की उक्त अहंकार आत्मविवेक रूपी प्रकाश से सदा भयभीत रहते हैं क्योंकि उससे उनका विनाश हो जाता है अहंकारों की सृष्टि रहने सृष्टि करने के उपरांत उन देव मनुष्य आदि के देह समूह के व्यवहार करने पर संकल्प रूपी वह राजा जैसे घोसलो में विविध प्रकार की क्रीड़ाएं करती हैं वैसे ही विविध प्रकार की क्रीड़ाएं करता है।, है पुत्र तीन प्रकार के अनंत शरीरों के अंदर उन यक्षों के साथ लीलाओं द्वारा अस्वाधीन रूप से निवास कर और निकल कर फिर चला जाता है हे पुत्र, तीन प्रकार के अनंत शरीरों के अंदर उन यक्षों के साथ लीलाओं द्वारा अस्वाधीन रूप से निवास कर और निकलकर फिर चला जाता है हे वत्स चंचल चित्त वाले उसकी कभी निश्चल इच्छा होती है कि अविद्यमान किसी स्वप्नादि जगत रूप नगर में मैं जाऊँ तदनंतर वह भूताविष्ट की तरह निद्रा आदि के आवेश से जागृत देहादि के अभिमान का त्याग कर दौड़ता है तदुपरांत गंधर्व नगर के समान मिथ्या भूतोत् नगर को प्राप्त होता है हे पुत्र चंचलचित्त वाले उसकी कभी संकल्प से संकल्प के लय की अवस्था रूप सुषुप्ति को प्राप्त होवु ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है उससे वह शीघ्र विनष्ट हो जाता है फिर वह जल से तरंग के समान पूर्ण स्वभाव से ही तुरंत फिर उत्पन्न हो जाता है और फिर विविध आरंभों से परिपूर्ण व्यवहार करता है फिर अपने ही व्यवहार से कभी उसका प्रभाव होता है मैं किंकर हूं मैं अज्ञानी हूं मैं दुखी हूं यो शोक करता है कभी पूर्वानुभूत हर्ष का अतिक्रमण कर वर्षा ऋतु की कला के उल्लास उल्लास के प्रवाह का आती कर नदी के वेग के वेग समान वह स्वयं दीनता को प्राप्त होता है हे पुत्र, अंतर्गत आत्मज्योति से दीप्यमान अतएव महामहिमाशाली वह राजा आंधी के झोंकों से अशांतन सागर के समान शत्रुओं का तिरस्कार करने की सामर्थ्य रहते हो शत्रुओं की ओर चलता है विजय प्राप्त करता है शब्द करता है संपत्तियों को प्राप्त कर वृद्धि को प्राप्त होता है दमकता है स्वप्न और जागृत में प्रतीत होता है एवं सुषुप्ति, प्रलय समाधि और मुक्ति में प्रतीत नहीं होता है बावन समाप्त